बूझ मेरा क्या नाव ना रे नदी किनारे गाँव रे पीपल झूमे मोरे आँगना ठंडी ठंडी छावरे बूझ मेरा क्या नाव रे नदी किनारे गाँव रे पीपल झूमे मोरे आँगना ठंडी ठंडी छाव रे लोग कहे मैं बाबरे मेरे उलझे उलझे बाल लोग कहें मैं बावरी मेरे उलझे उलझे बाल मेरा काला काला तिल है मेरे गोरे गोरे गाल मेरा काला काला तिल है मेरे गोरे गोरे गाल मैं चली जिस कली झूमे सारा गाँव रे बूझ मेरा क्या नाव रे नदी किनारे गाँव रे पीपल झूमे ठंडी ठंडी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हमारे दोस्त ने हमसे पूछा कि आपके साथ में ये जो आवाज आ रही है ये किसकी है तो हमने कहा साहब ऐसे तो आवाज़ें हमारे साथ में बहुत सी आती हैं मतलब कभी पंखे की आवाज़ आती है कभी आ, मगर एक ख़ास आवाज़ जो आती है वो मैंने बताया कि वो एक ऐसी लड़की की है जो पिछले लगभग चार दशकों से अधिक समय से मेरे साथ है अरे जी आपको क्या खाना है जल्दी बताइए आपने लड़की कह दिया तो साहब हमारे उन दोस्त ने हमारा बहुत आभार व्यक्त किया और उन्होंने भी यही कमेंट किया कि आपने लड़की कहा तो अच्छा लगा बहुत तो अच्छा लगा तो साहब चलिए तो उनका धन्यवाद करते हुए और आप लोगों को ये बताते हुए कि भाई आपने ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठा होगा तो चलिए उसका जवाब भी मिल गया आपको अच्छा अब चूंकि बात पहली मुझ्वल की है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले हफ्ते का जो गाना था ना जिसका आपने पेपर लीक कर दिया था <laughs> आ, इतना बताया था उसके बारे में इतना बताया था कि लोगों ने खुद कहा भैया चुप जाओ क्या कहा होगा झूम झूम के नाचो आज नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो देखिए बात तो खुशी के गीत गाने की हो रही है मगर जो साहब इसको गा रहे हैं ना उनके दिल में मुझे नहीं लगता कोई भी खुशी थी ये ये भी one of the party songs ही है जी जो पार्टी आ, में बैठ के आ, दुख से लग रहे तो पता नहीं साहब कैसे उस जमाने में देखिए मुझे लगता है कि उस जमाने में वो इंदौर वाली घटनाएं नहीं होती थी क्या हुआ इंदौर में अरे वो इंदौर की एक मशहूर और वरूफ मतलब कहानी है ना क्या? जिसमें कि उन्होंने ले जाकर अपने पति को कहाँ पर मरवा दिया था तो साहब उस जमाने में यानी लोगों को पता होता था कि एक प्रेमी है जो ऐसा खुलेआम पार्टी में आके गाने गा रहा है और उसके बावजूद वो शादियां करने की हिम्मत करते थे आजकल तो साहब दूर दराज भी अगर कोई प्रेमी दिखाई पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि शादी करना तो दरकिनार आसपास घूमने से लोग कतरा जाते होंगे मेरे ख्याल से जान है तो जहान है दिल्कुण यही ये यह बात सब जगह चलती है तो चलिए साहब एक बात तो ये हो गई अब एक बात देखिए अभी इसको ये मत कहिएगा कि मैं पेपर आउट कर रहा हूँ मगर पेपर कर मैं ये आप ये देता है। जरूर आपन... बता दू कि स्वार्ण। आज का जो गाना है ना ये अगर आप न पहचान पाए तो हादिक हादिक तो चलिए आप ही ने कह दिया मेरा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी देखिए ऐसे भी लोग होंगे शरीफ लोग जो लोग पिक्चरों से फिल्मी गानों से थोड़ा किनारा रखते हो शास्त्रीय संगीत साहब ये गाने के लिए आपको सुनते हो भाई? ये गाने के लिए आपको न तो कोई दूरी रखने की जरूरत है यानी कि ये गाना अगर आपने चाहा हो या न चाह हाँ। आपको सुनना तो पड़ा ही होगा हो तो ये उस श्रेणी का गाना हो गया परदेसी आई हाँ बराबर बिल्कुल सही बात है ये उसी श्रेणी का गाना है तो साहब ये रहा संगीत तो अब इसको पहचान लीजिए अब साहब जब बात पहचान शब्द पर आ ही गई है ना तो चलिए आज बात भी पहचान की ही करते हैं अब ये क्या बात हुई देखिए बात ये हुई कि एक कार्यक्रम हम लोगों ने बैंक में किया था हाँ। उस कार्यक्रम का नाम था सिटीजन एसपीआई मगर उस कार्यक्रम को सिटीजन एस बी आई नाम से हाँ वो उस कार्यक्रम का एक खास मुद्दा था मगर साहब उस कार्यक्रम में हाँ। एक चीज होती है जिसको बोलते आइस ब्रेकिंग हाँ। आइस ब्रेकिंग मतलब बात शुरू करने की तरीका तो नॉर्मली ये आइस ब्रेकिंग जो है ये इसका मतलब यही होता है कि भाई यहां से बातचीत शुरू हो तो उस कार्यक्रम की शुरुआत में भी एक सवाल जरूर किया मतलब एक सवाल किया जाता था हुई यानी कि आपको अपनी पहचान बतानी होती थी और साहब अपनी पहचान बताने के लिए आपको जरूरी क्या होता था कि आप ये ना बताएं हाँ। कि आप बैंक के कर्मचारी हैं इसको छोड़ के आप अपनी पहचान बतानी थी साहब बहुत ही मुश्किल काम मुश्के? था बहुत ही कठिन काम था अच्छा? कि अपनी पहचान आपको मैं सच बता रहा हूं हाँ। मैंने वो कार्यक्रम लगभग पचास साठ कार्यक्रम तो किए होंगे दो दो दिन के प्रोग्राम थे और शायद थे थे हाँ, हाँ, हाँ शायद वो दो तीन महीने चले थे तो पचास साठ नहीं किए होंगे तो तीस चालीस तो किए ही होंगे तो साहब उन कार्यक्रमों में एक बात पक्की थी मुझे नहीं याद आता है कि एक भी व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसने इस सवाल का वो जवाब दिया हो जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे खैर तो साहब ये सवाल मैं कौन हूं मेरी पहचान क्या है ये एक मतलब जैसे बोलते हैं ना एक ऐसा निरंतर सवाल है कि जो हमेशा उठता रहता है मगर मैं यहाँ पर आपको उस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं ना मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ ये तो सिर्फ चूंकि पहचान शब्द आया ना इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं सवाल पहचान का जब उठता है तो ये भी जानना होता है कि मेरे को कौन पहचानता है यानी कि मुझे लोग कैसे पहचानते हैं जैसे आपको बताऊं एक चीज होती है टाइप कास्ट। टाइप कास्ट मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में लोग कहने लगते हैं कि साहब ये बड़े खुश मिजाज व्यक्ति आज जैसे जैसे सीरियल्स और फिल्मों में मिस्टर आलोक नाथ जी को देखते ही पिताजी हाँ, exactly. और, और हाँ, क्या, क्या संस्कार, हाँ, जैसे पुरानी फिल्मों में एक सज्जन होते थे जो जिनको देखते ही क्या था इनका रोने का सीन होगा नजीर हुन साहब तो साहब एक होता है टाइप कास्ट देखिये ये खाली फिल्मों टीवी सीरियलों में नहीं होता है यानी ऐसा होता यह है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कभी कभी खुद भी टाइप कास्ट हो जाते हैं और दूसरों को भी टाइप कास्ट कर देते हैं हम दूसरों को कैसे टाइप कास्ट हाँ वो मैं आपको बताता हूं जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो होता यह है कि उसकी जो छाप आपके मन पर पड़ जाती है मिलने के साथ आप उसको उस छाप से अलग देखना स्वीकार ही नहीं कर पाते जैसे कि आपको बता रहा हूँ कुछ लोगों के बारे में होता है कि यार ये जब भी मिलते हैं तो हमेशा अपनी हेल्थ का रोना रोते हैं हाँ। तो साहब उनका क्या हो जाता है उनको आप टाइप कास्ट कर लेते हैं कि भैया जब भी ये मिलेंगे तो अपनी हेल्थ का रोना रोएंगे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा यानी आपसे चाहे किसी भी मौके पर मिले हाँ। वो हमेशा हंसी मजाक की बात करते रहेंगे आपको ऐसे ही कोई लोग मिलते हैं जो हमेशा जब भी आपसे मिलेंगे तो साहब आपसे आपके काम की बात करते रहेंगे अब नतीजा क्या होता है हम लोग अपनी एक पहचान बना लेते हैं अच्छा मजे की बात क्या होती है कि वो व्यक्ति जो टाइप कास्ट हुआ है ग्रेजुअली उसको भी पता चल जाता है कि मेरा टाइप कास्ट क्या है जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे मतलब कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है साहब ये बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं। मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ ऊर्जा का जरा जरा हिंदी में हाँ ऊर्जावान मतलब ऊर्जा मतलब एनर्जी से होता है।, है अगर आपको ये भी नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ा लिखा करिए अरे ऐसा मैं यही कहूंगा बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई से हाँ है यार। तो खैर साहब तो मैं जहाँ जाता हूँ काम करने के लिए वहाँ पर लोग कहते हैं साहब आपको देख लगता है कि बहुत एनर्जी है आपके अंदर अब यार मैं ये बात सुनते सुनते नतीजा क्या होता है कि जब मैं उस कार्य के क्षेत्र में घुसता हूँ ना मैं जानबूझ के अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज कर लेता क्या कूदने लगता है <laughs> कूदने तो नहीं लगता मगर हाँ थोड़ा कदम तेज चलने लगता हूँ जैसे कल आपने मुझसे कहा था कि भाई आप जा रहे हैं तो आपको मैं कहीं चल रहा था तो आपने कहा कि भाई ऐसा क्या लग रहा है कि आप सारी दुनिया का बोझ अपने कंधे पर उठाए हैं और आपका एक एक कदम भारी पड़ रहा है अब देखिए वही वही कदम जो उस समय आपको भारी कदम लग रहे थे ना मैं जब वहाँ काम पर जाता हूँ तो वहाँ पर लोग कहते साहब इतना आपको देख लगता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है और हम लोग भी उससे एनर्जाइज हो जाते हैं अब तो भैया, है। नहीं नहीं भाई साहब उनको एनर्जाइज करने के लिए मुझे जबरदस्ती एनर्जी पैदा करनी पड़ती है यार तुम घर से से अच्छे तो, जाया करो। <laughs> तो ये है टाइप कास्ट का नतीजा अच्छा तो दूसरी बात क्या होती है कि टाइपकास्ट होने के बाद आपको किसी दूसरे फॉर्म में स्वीकार नहीं किया जाता यानी कि अगर आप एक बार टाइप कास्ट हो गए कि आप खिले हैं हाँ। यानी कि आप हर बात में मजाक करते हैं तो साहब आप जब सीरियस बात करते हैं ना समझदारी की ये कह लीजिए समझदारी की हाँ। उसको भी आम तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता लोगों को हैरानी होगी ना लोगों कर को एग्जैक्टली exactly. ये समझदार और की बात कैसे करते? कोई कोई व्यक्ति है जो हमेशा सीरियस रहते हैं वो बेचारे जब मजाक करते हैं तो उसको भी लोग सीरियस समझते हैं अब साहब ये है पहचान बना लेने का नतीजा अच्छा यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा ना ये पहचान हम जानबूझकर नहीं बनाते कभी कभी क्या होता है कि ये पहचान हम अपनी भूमिका जो प्ले कर रहे होते हैं उसके अनुसार बना लेते हैं यानी मसल अगर जो आप एक बड़े की भूमिका निभा रहे हैं यानी कि आप घर में एक सीनियर या वृद्ध की भूमिका निभा रहे हैं आप जिम्मेदार हैं जिम्मेदार हैं, हैं जिन्मेदार। हाँ, हाँ। तो आपको आपसे उम्मीद जो होती है वो ये होती है कि भाई आप जब भी बात करेंगे बहुत सीरियस बात करेंगे आप खिलड़ेपन की बात कर ही नहीं सकते वही अगर आप घर में छोटे होते हैं तो आप सीरियस बात नहीं कर सकते नहीं। क्योंकि आपका रोल ही सीरियस बात करने का नहीं है नहीं। आपका रोल ही है कि भाई आप जब भी बात करेंगे तो आपकी बात में थोड़ा हंसी मजाक ये सब पुट होगा तो साहब ये जो मैंने आपसे बताया ना कि है जो टाइप कास्टिंग है ना ये आपके रोल पर डिपेंड करने लगती है अब यहां पर फिर एक सवाल उठता है आप हर समय तो वही रोल निभा नहीं रहे होते Correct. मगर होता क्या है कि आपकी पहचान हुँ. उस एक रोल के नाते बन जाती है यानी कि मसलन आपको मैं सच बताऊं कभी कभी क्या होता है मैं आजकल साहब कभी कभार पुरानी फिल्में देखता हूं हुँ. तो एक पुरानी फिल्म ना? देख रहा था उसका नाम था हावड़ा ब्रिज और साहब हावड़ा ब्रिज में अशोक कुमार मधुबाला जी से प्रेम प्रसंग चल रहा था हम नहीं हो रहा और साहब वो हमको हजमी नहीं हो रहा था क्योंकि अशोक कुमार तो तो अब दादा जी का प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है यार सच बताएं आपको वो बड़ा लगने लगा तो वही हालत हमारी है हम लोग एक भूमिका निभाते हैं और सडनली अगर हम उस भूमिका से हटकर कुछ करना चाहें तो स्वीकार्य नहीं होते तो साफ पहचान का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कि मेरे को सोचने का एक कारण मिला क्योंकि मैं पिछले दिनों कहीं गया और वहाँ पर जब मैं गया तो कुछ दुखद घटना थी वहां पर मुझे बैठ करके लोगों को देखने का अवसर मिला उस दुखद परिस्थिति में भी कुछ लोग थे जो जब आए वहाँ पर यानी कि मैं बैठा चूंकि देख रहा था तो मैं देख रहा था कि वो दूर से चलते हुए आ रहे हैं तो जो मेरे अगल बगल में थोड़े दुखी टाइप से मतलब चेहरे पर एक दुख का भाव लिए बैठे थे वो भी उनको देख करके मुस्कुराने लगे और जैसे ही वो सज्जन आए साहब ठहाके और हंसी मजाक सब शुरू हो गया मैंने सोचा यार ये जो बगल में बैठे थे ये अभी तक तो बड़े मतलब सीरियस तरीके से बैठे हुए थे और सडनली उनको देखते ही इनके चेहरे पर ये भाव आ गए तब मुझे समझ आया कि वो साहब जो आए हैं ना ऐसा नहीं है कि उनके मन में दुख नहीं होगा ऐसा नहीं है दुख तो डेफिनेटली होगा क्योंकि उनके भी वो मित्र थे या रिश्तेदार थे जो नहीं रहे मगर चूंकि उनकी इमेज हंसी मजाक की थी इसलिए शायद वो अपने टाइपकास्टेड रोल को प्ले कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हमलों को चाहे ये जितना भी विचित्र लगे मगर उनकी शक्ल के साथ में वो रोल हमेशा साथ साथ चलता है तो उसके विपरीत अगर वो दिखेंगे तो शायद हम लोगों को अजीब लगेगा और सिचुएशन uh, के हिसाब से चाहे जितना भी गलत हो मगर अलग से सोचे तो लगता है नहीं ठीक ही है कोई बात नहीं नहीं मैं यहाँ पर एक और बात भी बताना चाहूँगा हमारे एक uh, मतलब uh, यूँ कहा जाए कि भाई साहब थे दूर दराज के uh, पिताजी के मौसेरे भाई के बेटे इस टाइप से कुछ थे तो काफ़ी दूर दराज के रिश्तेदार थे हम सब कक्षा ग्यारह में पढ़ा करते थे और वो सज्जन जो थे वो कोई जियोलॉजिकल सर्वे या कुछ किसी चीज़ में वो नौकरी करने के लिए बनारस आए थे और बनारस में वो अकेले रहते थे उनका परिवार जो था वो कहीं शायद बहराइच में या कहां रहता था तो ये साहब उस वक्त उनकी उम्र मेरे ख्याल से तीस बत्तीस साल की रही होगी तो ये हम लोग के घर के पास में ही इनका एक दो कमरे का घर था तो मुझे याद है कि मैं ग्यारहवें क्लास में था और इन्होंने पिताजी से हमारे कहा कि इस लड़के को अगर कोई फिजिक्स में प्रॉब्लम हो तो हमारे पास भेज देना तो साहब हम क्या करते थे कि हम छुट्टी वाले दिन उनके घर चले जाते थे मुझे अच्छी तरह से याद है कि जाड़े के दिन थे उन दिनों जाड़ा भी भीषण पड़ता था साहब हम गए उनके यहाँ पर तो हम उनको जो जानते थे उसके हिसाब से वो एक सीनियर मतलब हमसे बड़े उम्र के व्यक्ति थे और चूंकि हमें पढ़ा रहे थे इसलिए उनके गुरु वाली भावना थी उनके प्रति तो जब हम उनके यहाँ पहुंचे तो देखा कि वो एक लिहाफ लेटे हैं, उनका नौकर बगल में एक अंगीठी जला करके उस पर पराठे बना रहा है और वो वेद वेद प्रकाश प्रकाश कंबोज कंबोज की नोवेल पढ़ रहे थे। वेद प्रकाश जासूसी जी हां शुद्ध जासूसी नोवेल। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि हां बताओ क्या समस्या है हमने साहब उनको बताया कि ये हमारे पास किताब है कोई माथुर की किताब थी उन्होंने कहा कि हाँ तो इसके न्यूमेरिकल शुरू करो यहां उन्होंने एक मेज कुर्सी पड़ी थी उन्होंने कहा इस पर बैठो और अपना काम शुरू करो और जो नहीं आए सवाल वो हमसे पूछना हम सब बैठ गए हम अपना काम करने लगे। हमने शायद आपको पहले बताया होगा ग्यारहवें क्लास में हमारा पढ़ने में दिल नहीं लगता था क्यों ग्यारहवें वो इसलिए खास बात थी कि दसवें तक बड़ा जोर लगा के पढ़ा था और हमसे यह कहा गया था कि बस बोर्ड हो जाए फिर आराम कर सकते हो तो, तो हम सब वो आरम्भ करने लगे थे क्योंकि आपको हम ये बता दें कि 11वें क्लास में हमको 35 परसेंट नंबर मिले थे तो खैर चलिए वो तो छोड़िए वो बात हो गई मगर अब तो ये भाई साहब हमें फिजिक्स वो मतलब न्यूमेरिकल कराते थे भाई साहब हम आपको सही बता रहे हैं हमारे दिल में तो ये था कि भाई ये गुरु जी हैं बड़े हैं मगर वेद प्रकाश कंबोज देखकर हमारे दिल में ये आ गया कि यार ये लफाड़िया है। ये किसी काम का नहीं है मतलब आपको हम सच बताएं हम भी पढ़ते थे वेद प्रकाश कंबोज मगर हम समझते थे कि यार ये जो बड़े लोग होते ये नहीं पढ़ते होंगे समझदार लोग नहीं पढ़ते होंगे हाँ चलिए समझदार लोग नहीं पढ़ते होंगे अच्छा साहब वो वेद प्रकाश कम्बोज पढ़ते भी थे और साथ में सो भी जाते थे वो जाड़े के दिन लिहाफ ओढ़े पड़े हुए हैं पराठे बन रहे हैं उसकी खुशबू फैली हुई है तो साहब उनका नौकर जो था वो पहले हम ही को दे देता था पराठे हाँ हम बोलने वाले थे कि आपका खाने का मन नहीं होता अरे खाने का है? मन बाकायदा भाई साहब वो नौकर जो था वो बाकायदा पराठे और अंडा या आलू या जो भी बना होता था वो दिया करता था हमको और हम भी सब चार पाँच पराठे तो आराम से खा ही लेते थे जब तक तक वो उठते थे तब तक नौकर कहता था कि साहब आपके पराठे ठंडे हो गए तो कहते थे गरम करो अब साहब वो गरम होते थे और इस प्रकार से साहब हम दो तीन घंटे में एक दो सवाल कर पाते थे तो, नहीं, का सत्यानाज। नहीं नहीं सत्यानाज नहीं अच्छा सदुपयोग था ऐसे पराठे ताजे बनाए हुए खाने मजा जो आता है वो आप तो बत... आप तो हमको क्यों नहीं बनाने देते हैं खाने के लिए उस समय की बात थी भाई आज आप... की बात बताइए खैर तो साहब ये हम आपको बताइए रहे थे कि उनकी पहचान हमारे दिल में एक ऐसे ही व्यक्ति की बन गई जिनको सीरियसली जिनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा और साहब नतीजा ये हुआ कि वो निश्चय ही बहुत ज्ञानी ध्यानी रहे होंगे, मगर हम उनसे पार न पाए। पाए। आप ज्ञान ले पाए। तो खैर तो साहब ये एक मतलब पहचान की बात आपको बता रहा हूं अच्छा अब ये तो चलिए एक मतलब उसका एक नेगेटिव पक्ष हो गया पहचान का एक अच्छा पक्ष भी है अच्छा पक्ष मेरे हिसाब से यह है कि यदि आपने अपनी एक पहचान बना ली है तो आपको यह करना आसान हो जाता है कि आप उस पहचान के सहारे अपना जो संबंध है उनको विकसित कर सके जैसे मसलन अगर आपकी पहचान समझदारी वाली है तो आपकी बात सीरियसली ली जाएगी अगर आपकी पहचान हंसी मजाक वाली है तो आप जब भी बात करेंगे तो आपकी बात को सुनकर अगला व्यक्ति थोड़ा लाइट मूड में आ सकता है एंटरटेन हो जाएगा नहीं एंटरटेन होने से ज्यादा जरूरी है कि उसका मन हल्का हो सकता है तो अगर आप किसी का मन हल्का कर सकते हैं जैसे कि आजकल तो बहुत सी बातें आपको WhatsApp पर सुनने को मिलती हैं वो ये कहते हैं कि साहब अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें तो ये भी एक तरह की पूजा ही है ये तो सच बात है तो सच बात देखिए आपके पहचान के चलते आपने ये कर लिया तो साहब यही पहचान की थोड़ी सी बात मैं आपके साथ करना चाहता था तो आप भी ये कंटिन्यू भी कर सकते है नहीं चलिए अगले हफ्ते अगर, फिर देखेंगे हाँ, अगर मन हुआ तो इसी पे इसी और, पर और हाँ। आगे भी चर्चा करेंगे नहीं तो फिर कोई और विषय ढूंढेंगे और उस पर चर्चा करेंगे हमको तो लगता है सुमान जी आप विषय नहीं ढूंढते विषय आपको ढूंढ कर पकड़ लेता है शायद बार हम आपसे पूछते हैं की क्या बोलना चाहते है बोले चलो शुरू करते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा अरे कैसे हो जाता नहीं भाई हो नहीं जाता है आज भी ये पहचान जो था ये पहचान शब्द से निकल आया वो पहचान कि अगर शब्द ना निकला होता तो शायद पहचान की बात भी नहीं हो पाती तो चलिए साहब पहचान कौन हो गया अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, आपसे बात बात करेंगे, हाँ, मगर एक आप आपको, ये जो हफ्ता बीता है, इसमें महात्मा गांधी की जन्मतिथि निकली, निकली यानी कि लाल मह... बहादुर शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि निकली तो चलिए हम लोग इन दोनों को आश, अश, अश, अब, मतलब इन दोनों को याद करें नमन करें नमन करें और कोशिश करें कि शायद इनके जैसे बन सके और कम से कम इनकी पहचान जो हमारे मन में है उसके हिसाब से काम करें चलिए एक बात तो ये हो गई और साहब अभी अभी विजयदशमी यानी दशहरा दुर्गा पूजा ये सब बीती है अब करवा चौथ अरे भैया चलिए वो भी आने वाली है तो भाई साहब आप में से जितने भी लोग इसका लाभ उठाते हैं लाभ उठाते हैं मतलब मैं आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ तो? मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो इसका लाभ उठाती हैं लड़कियां लड़कियां जो लाभ उठाती हैं उनको शुभकामनाएं हैं हमारी और आदमियों के साथ सहानुभूति है भाई साहब और नहीं नहीं अरे आपका जीवन थी लंबा, थी। लंबा करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो सहानुभूति तो की क्या ठीक है साहब तो उसके लिए और दिवाली आने वाली है उसके लिए तैयारियां करिए खुशियां मनाने के लिए और हमारे साथ बने रहिए बातें करते रहिए बातें सुनते रहिए नमस्कार नमस्कार आज संभल के देखना बाबू आज ने हमारी और हमारी और कह दिल सलपटना जाए लंबी जुल्फों की डोर कह दिल से लपटना जाए लंबी जुल्फों की डोर मैं चली मन चली सब का मन लल चाँवरी बूझ मेरा क्या नावरी नदी किनारे रे पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी चावरी दिल वालों के बीच में मेरी अखियाँ बदनाम दिल वालों के बीच में मेरी अखियाँ बदनाम हुए एक पहेली फिर भी कोई बुझे मेरा नाम हुए एक पहेली फिर भी कोई बुझे मेरा नाम मैं चली ले चली बुझो तो कित जाऊ रे बूझ मेरा क्या नाव रे नदी किनारे गावरे पीपल झूमे मोरी अंगना ठंडी ठंडी छावरी